साकार मंद्रितम वि निराकार तो निश्चलम एक तत्वोपदेश जो कुछ भी साकार है या हो सकता है चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से वस्तु से या विचार रूप से उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी श्वास नहीं कर सकता अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण अठारवा श्लोक जो कुछ भी साकार है या हो सकता है चाहे स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, वस्तु रूप से, विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ निराकार में अचल होना माने साकार की प्रति मिथ्या भाव में अचल होना और जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं कर सका वो पुनर्जन्म को फिर कभी संभव नहीं समझता कारण बहुत सीधा है साकार ही जब मिथ्या है तो साकार रूप का साकार मन का विचार या सिद्धांत कैसे सत्य हो जाएगा पुनर्जन्म को मृत्यु के बाद अगले जन्म को वो लें गंभीरता से, जो वर्तमान जन्म को सत्य मानते हो अष्टावक्र कह रहे हैं ये जो तुम वर्तमान तन मन धारण किए बैठे हो इसी में कोई सत्यता नहीं है अरे जब यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है इस जन्म में तुम जितने भी विचार करते हो वो सब जात होने के केंद्र से उठते हैं। हमारे जितने भी विचार होते हैं उनके केंद्र में हमारा देह भाव होता है हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ और मैं कौन हूँ वो जो पैदा हुआ है वो जिसकी देह है तो हमारे सब विचारों के केंद्र में देह भाव होता है और पुनर्जन्म भी इसी देह अवलंबित चेतना का एक सिद्धांत है एक विचार है वो चेतना जो आज की ही अपनी हालत को नहीं ठीक से देख पा रही जो आज ही भ्रमित है जो देह को सत्य मान रही है वो कैसे कल का कोई तात्विक विचार कर सकती है आज का पता नहीं तो कल के बारे में क्या सच्चाई बता दोगे और पुनर्जन्म जैसी धारणा को मानना देहाभिमानी व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि देह में अभिमान रख के माने देह से तादाद में रख के माने देह से जुड़ करके कभी तृप्ति संतुष्टि पूर्णता तो मिलती नहीं तो फिर एक और देह की मांग उठती है फिर उसके बाद एक और देह की फिर एक और देह की भव चक्र को चलाए रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि किसी भी एक बिंदु आरोप पूर्णता तृप्ति संतुष्टि तो मिलती नहीं तो आगे और आगे और आगे की आस बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है यही हमारी पुनर्जन्म की अवधारणा है यह खुद को धोखा देने की हमारी चाल है अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को निश्चल निराकार जान लिया उसके लिए पुनर्जन्म समाप्त पुनर्जन्म उनके लिए है जो अभी धोखे में है आज के धोखे का ही नाम ये जन्म है और आज के धोखे को और बचाए रखने के बड़े दयानी प्रयास का नाम पुनर्जन्म है साकार मिथ्या है साकार सीमा है साकार को मानने का अर्थ होता है अपनी सीमाओं को वैधता दे देना साकार में जीने का अर्थ होता है सीमा में जीना अर्थात कैद में जीना अर्थात दुख में जीना साकार ही दुख है जब साकार ही दुख है तो फिर कोई क्यों पुनर्भव की आस रखे या पुनर्जन्म में विश्वास रखे देखिए संस्कृति और अध्यात्म को मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ जब हम भगवद गीता तीर्थाटन कर रहे थे तब भी बताया और जब लाइव सेशन में दूसरे अध्याय को दोहराया तब भी उसमें मैंने कहा था कि संस्कृति और अध्यात्म में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है पूरी भगवद गीता ही जैसे आम संस्कृति और अध्यात्म के मध्य संघर्ष है अर्जुन प्रतिनिधि है आम सांस्कृतिक मान्यताओं के और श्री कृष्ण प्रतीक है नित्य सत्य के तो अर्जन बात करते हैं फिर श्राद्ध आदि की वर्ण संकर की वर्ण धर्म की क्षत्रिय होने की ये सब सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और श्री कृष्ण इन सब बातों पर हंसते हैं ठीक वैसे जैसे सांस्कृतिक धारणाएं जितनी भी होती हैं अध्यात्म उन सब पर हसता है और वही बात आज आप यहां अष्टावक्र की साथ भी पा रहे है आम आदमी ऐसा मान के चलता है जैसे की है हिन्दू धर्म में पुनर्जन्म तो एक केंद्रीय बात है एक मूल सिद्धांत है नहीं बिल्कुल भी नहीं वेदांत पुनर्जन्म को पूरी तरह नकारता है वेदांत आपके वर्तमान जन्म को ही नकारता है वेदांत कहता है आत्मा है आप और आत्मा का जन्म है न मृत्यु है आप अजात हैं और अमर हैं। तो कौन सी देह है किसकी देह है किसका मन जीवात्मा अहंकार का ही दूसरा नाम है जीवात्मा मिथ्या है मन को मुक्ति चाहिए और मन को मुक्ति का अर्थ है मन को समय से मुक्ति चाहिए पुनर्जन्म का पूरा काल्पनिक कार्यक्रम समय की धारा में ही होता है मन को इन्हीं सब धारणाओं से ही तो मुक्ति चाहिए पुनर्जन्म इत्यादि मन को समय से ही मुक्ति चाहिए जो कुछ समय में है वही साकार है अष्टावक्र कह रहे हैं जो कुछ साकार है जो कुछ समय में है उसको मिथ्या जानो प्रकृति को मिथ्या जानो बदलाव को मिथ्या जानो संसार को देह को भूत को और भविष्य को सब को मिथ्या जानो जो यह जान लेता है उसका पुनर्भव संभव नहीं रह जाता जब उसका भव ही मिथ्या हो जाता है उसका होना ही मिथ्या हो जाता है भव चक्र से मुक्त हो जाता है तो पुनर्भव का क्या प्रश्न बचा